में माताओ बहनों और भाइयों हम सब लोग सत्संगी हैं, साधक हैं, साधना के पद पर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस संदर्भ में एक आवश्यक बात है, हम सभी भाई बहनों को जान लेनी चाहिए अच्छा है उससे मदद मिलेगी वो ये है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी बनावट अलग अलग प्रकार की है कुछ बातों में हम सभी लोग एक समान हैं और कुछ बातों में सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। जीवन की जो मौलिक मांग है वो सब ही एक समान है परम शांति सबको तो चाहिए परम स्वाधीन जीवन सबको तो चाहिए परम प्रेम काश सबको तो चाहिए इसमें कोई भेद नहीं है सब किसी का एक समान है परंतु रुचि सबकी अलग अलग योग्यता सबकी अलग परिस्थितियाँ सबकी अलग माता पिता का दिया हुआ सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि सबकी अलग अलग सेवा प्यार प्रेम की ओर आगे बढ़ने में तैयारी सबकी अलग अलग तो हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है इसलिए सबके लिए किसी एक साधन प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जा सकता सबके अब होता क्या है कि जब सत्य चर्चा सुनने आप बैठते हैं, अलग अलग ढंग से, अलग अलग साधन प्रणालियों का विवेचन सुनते हैं आप प्रतिपादन सुनते हैं और कभी तो विश्वास पर दृष्टि जाती है ये तो बड़ा आसान है सब कुछ उनके समर्पित कर दो और फिर निश्चि तो हो जाओ तो लगता है कि ये बहुत सहज है यही करना चाहिए फिर कहीं पर आप जा कर के निज स्वरूप के बोध की चर्चा सुनते हैं तो लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया बात है बस अपने को छोड़कर और कुछ सोचने करने की बात ही नहीं है लाल चर्चा तो कभी ज्ञान की प्रधानता कभी श्रद्धा विश्वास की प्रधानता कभी कर्म की प्रधानता कभी विशेष प्रकार के विधि विधान अनुष्ठान की प्रधानता ये सब तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं और प्रारंभिक स्थिति के, के साधक जो हैं, वे चगमगाते रहते हैं कभी भक्ति की जोरदार बात सुन ली तो भक्ति सोचने लगे कभी की जोरदार बात सुन ली तो वैसे सोचने लगे कभी योग के अभ्यास की बात सामने आ गई तो उसको सोचने लगे तो मानव सेवा संघ ने यह परामर्श दिया की सभी औषधिया किसी न तो किसी तो रोग को मिटाने के लिए आवश्यक होती है परन्तु एक ही रोगी सभी औषधियों को लाभदायक मान करके सब औषधियों को खाना शुरू कर दे तो रहेगा कि मर जाएगा मरेगा ठीक है ना? तो आप सभी सत्संगी हैं साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं? आपकी सहायता के लिए यह सबसे निवेदन कर रही हूँ मैं कि किसी भी दूसरे भाई बहन की साधना को देख करके फिर अपने विश्वास में अपने विचार में अपने नियम इत्यादि में खिचड़ी मत पकाओ दूसरों का सुन सुन करके अच्छा अच्छा मान करके उसको अपने में मिलाने की चेष्टा मत करिए क्यों क्योंकि हर व्यक्ति की बनावट अलग है तो आपके लिए कोई एक ही प्रणाली होगी जो स्वाभाविक हम बैठेगी और आपकी संपूर्ण जीवनी शक्ति उसके साथ सम्मिलित होकर करके साध्य से अभिन्न करा देगी तो साध्य से अभिन्नता में जिस शांति और स्वाधीनता तथा सरजता का अनुभव होता है वह सभी साधकों के लिए समान होता है जब असत का प्रभाव जीवन पर से उतर जाता है तो सत्य जब अपने पूरे अपनी अपनी संपूर्णता से साधक के व्यक्तित्व में अभिव्यक्त होता है तो किसी भी बात की कमी नहीं रहती है सब पूरा हो जाता है इसीलिए भक्तजन भक्ति पंथ के शासक ये कभी न सोचे कि अगर आसन मुद्रा नहीं साधेंगे योग का अभ्यास नहीं करेंगे तो पता नहीं योगियों को क्या आनंद मिलता होगा उससे हम वंचित रह जाएंगे ऐसी बात नहीं है जो लोग योग पथ के साधक हैं उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्या जाने भक्ति पंथ वालों को क्या मजा आता होगा अगर हम अपनी ही साधना में लगे रहें उसके बारे में न कुछ करें तो उस आनंद से वंचित रह जाएंगे कि कि ज्ञान पंख के साधकों को विचार प्रधान व्यक्तियों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम विचार के आधार पर असत के संग त्याग करना इंद्रियों को विषय विमुख करना मन को निर्विकल करना बुद्धि को सम करना समाधि की शांति से भी आगे बढ़ना इसी दिशा में लगे रहेंगे तो क्या जाने भगवत भक्तों को प्रेम का जो रथ का आनंद आता होगा उससे मैं वंचित रह जाऊंगा ऐसा नहीं होता है। बहुत आवश्यक बात है आप सोच करके देख लीजिए व्याख्यान इसके द्वारा सत्संग की जो तो प्रथा है वो तो कुछ अंशों में लाभदायक भी है कुछ अंशों में हानिकारक भी है पहले से आपने एक पथ पकड़ा है कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और दूसरी जगह जा करके किसी दूसरे साधन प्रणाली की कोई दो बात आपने सुन ली तो आपका मन विचलित हो गया तो हम जो कर रहे थे उससे तो इसमें और बढ़िया बढ़िया बातें थोड़ा इसको थो भी करके देखो तो बस हो गया मामला गड़बड़ हो गया तो चाहे योग का साधक हो चाहे ज्ञान पथ का साधक हो चाहे वृत्ति पथ का साधक हो आप सभी भाई बहनों की सेवा में तो बहुत ही दृढ़ता और विश्वास के साथ मैं निवेदन कर रही हूँ कि जो जीवन किसी पथ के सिर्फ महापुरुष को मिला होगा वही आपको मिलेगा और जब मिलेगा तो संपूर्णता में मिलेगा किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाएगी प्रेम पत्र के साधक जो होते हैं वे ज्ञान से शून्य नहीं होते हैं उनको भी ज्ञान का जो पूरा फल हो सकता है वो सब मिल जाता है जो विचार पत्र के साधक होते हैं वे प्रेम से शून्य नहीं रहते हैं विचार के आधार पर भी जब उनकी जीवन में पूर्णता आती है तो प्रेम का रस उनको भर देता है तो चूंके शांति अमरत्व और परम प्रेम ये सत्य की ही विभूतिया है परमात्मा के स्वरूप में ही ये अविनाशी तत्व विद्यमान है इसलिए किसी भी चल करके अगर आप उस सत्य से अभिन्न हो जाते हैं, तो पूर्णता में सब कुछ मिल जाता है सभी साधकों को किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है तो इस आधार पर आप सभी भाई बहन आज से ही बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि जो भी साधन पथ आपने पकड़ा है आपके जीवन को पूर्ण बनाने में वो समर्थ है एक बात और दूसरी बात देखो समाज में सत्संगियों के बीच में एक प्रथा प्रचलित है वो प्रथा क्या है कि जैसे ही सूझा कि अरे भाई नाशवान संसार में कब तक फंसे रहोगे चलो कुछ परलोक का इंतजाम किया जाए तो जैसे ही ध्यान में आया तो उसको ऐसा लगता है कि साधन करो अब साधन करने के लिए तो किसी संत महात्मा के पास चलो उनसे पूछे जो तो बता दे सो करो समाज में जो देखा सुना है शो करो घर में जो दूसरे लोग तो करते आ रहे हैं सो करो जिसके बारे में सुना है कि ये अच्छी बात है वो करो तो साधन करो साधन करो साधन करो ये बात प्रारंभ हो जाती है स्वामी जी महाराज ने कहा कि साधन करने वाली चीज नहीं है होने वाली है अरे एक नई बात आपको मालूम होगी, लेकिन बिल्कुल सही बात करने वाली बात क्या है भाई तो करने वाली बातों के दो भाग हैं पराश्रय और परिश्रम को स्वीकार करके पर सेवा की जाती है पराश्रय परिश्रम को स्वीकार करके पर सेवा की जाती है स्वास्थ्य और विश्राम को लेकर के सबसंग किया जाता है तो करने वाली बातें दो हैं परिश्रम और पराश्रय के आधार पर सेवा करो स्वास्त्र और विश्राम के आधार पर सत्संग करो तो सत्संग किया जाता है स्वास्थ्य और विश्राम के आधार पर उसमें बाह्य वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति सामग्री संगीत साथी इन बातों की आवश्यकता नहीं है लेकिन अपने द्वारा करने की बात है क्या करने की बात है जानी हुई का त्याग करना है जीवन के सत्य को स्वीकार करना है करने वाली बात है जो तो की स्वाधीनता पूर्वक की जा सकती है बिना पराधीनता और बिना पराश्रय के करने वाली बात जो है वो सत्संग है भेद समझ में आता है एक तो शरीर और सामग्री और संगीत साथियों के सहयोग से परिश्रम और पराश्रय का साथ लेकर काम करना तो ये जगत की सेवा में इसका सदुपयोग हो जाएगा और दूसरा है विवेक के प्रकाश में स्व के द्वारा अपने द्वारा मन के द्वारा नहीं चित्त के द्वारा नहीं बुद्धि के द्वारा नहीं इंद्रियों के द्वारा नहीं शरीरों के द्वारा नहीं अपने द्वारा निज विवेक के प्रकाश में असत के संग को असत का संग जान करके उसका त्याग करना ये सत्संग करना कहलाता कर है अपने द्वारा जीवन के सत्य को मान करके उसको स्वीकार करना तो जो स्वधर्म का पालन है वह सतसंग सहता है सतसंग ही करने वाली बात है स्व के द्वारा अपने ही द्वारा निर्विवेक के प्रकाश में अपनी ही आस्था श्रद्धा विश्वास के आधार पर अब आप देखिएगा आस्था श्रद्धा विश्वास करने में शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो शरीर बड़ा बलिष्ट होगा तो हम प्रभु की महिमा स्वीकार कर सकेंगे ऐसा है क्या जी? नहीं है ना? तो करने के दो तो भाग जो गए एक करने का ऐसा हुआ की जिसमें शरीर भी काम आ जाए सामग्री भी काम आ जाए करना लिखना बुद्धि योग्यता डिग्री सब काम आ जाए करने का एक क्षेत्र हुआ सेवा और करने का एक एक हिस्सा है सत्संग उसमें शरीर सामग्री साथी समय ये सब कुछ नहीं चाहिए युवा के द्वारा निजी विवेक के प्रकाश में देखा कौन सी बात मानने के लायक है कौन सी बात मानने के लायक नहीं है तो जो अनित्य संबंध दिखाई दिए आंखों के सामने ऐसी चिखकते हुए बिजते हुए दिखाई दिए तो उन्हें अनित्य संबंधों का त्याग करना पड़ता है तो करने वाली चीज सत्संग है फिर आस्था श्रद्धा विश्वास के तत्वों के आधार पर सर्व उत्पत्ति के आधार की सत्ता को स्वीकार करना पड़ता है यह करने वाली बात है तो दो नहीं को नहीं कर इनकार कर देना यह सत्संग कहलाता है है को है मानकर स्वीकार कर लेना सत्संग कहा जाता है तो करने वाली बात जो है जो बिना परिश्रम बिना पराश्रय बिना पराधीनता के संभव है जिसमें सभी भाई बहन समर्थ हैं, स्वाधीन हैं, सभी भाई बहन अधिकारी हैं, क्यों क्योंकि जिन बातों में हमारे व्यक्तित्व की जिन्नता है उनका प्रवेश सत्संग में नहीं है कोई पैसे वाला है कोई बिना पैसे वाला है कोई बहुत पढ़ा लिखा है कोई वे पढ़ा लिखा है किसी में इतनी सामर्थ्य है कि उसने घूम घूम करके चारों धाम के दर्शन कर लिए कोई इतना असमर्थ है कि घर में ऐसी निकल करके गंगा तट तक, तक भी नहीं आ सकता मैंने कई जगह यही आरोप कुटियाओं में रहने वाले लोगो को देखा है ऐसे ऐसे असमर्थ शरीर लेकर किसी किसी जगह मुखिया में लोग मुझे दिखाई देते हैं कि जो यहाँ रहते हुए भी गंगा जी के तट तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो किसी में शारीरिक बल है किसी में धन का बल है किसी में योग्यता का बल है किसी में बुद्धि का बल है किसी के पास कुछ है किसी के पास कुछ है कोई कोई बड़ा सामाजिक दृष्टि ऐसी बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है लोगो आरोप उसका बहुत प्रभाव है कोई ऐसा है कि जिसको की कोई नहीं जानता है कोई नहीं पहचानता है ये सारी बाहरी परिस्थितियां जो हैं, ये परिस्थितियां परिश्रम और पराश्रय जनित सर्वहितकारी कार्य में सेवा में सहयोगी बन सकती हैं, लेकिन जो सौ के द्वारा नहीं को नहीं करके इनकार करने का पुरुषार्थ है और है को है मानकर स्वीकार करने का पुरस्कार है इसमें पराश्रय नहीं है पराधीनता नहीं है संगी साथी सामग्री योग्यता की आवश्यकता नहीं है क्यों क्योंकि यह स्वधर्म है यह अपने द्वारा संभव है तो एक, एक उच्च वर्ण में जन्मा हुआ व्यक्ति भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने में स्वाधीन है तो एक निम्न वर्ण में जन्मा हुआ व्यक्ति भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने में स्वाधीन है और इस सत्य की स्वीकृति के फल स्वरूप जब उन, उनके व्यक्तित्व में ईश्वरत्व प्रकट हो जाता है प्रभु की महिमा प्रकट हो जाती है शरीरों उनसे वे ऊपर उठ जाते हैं अलौकिक परमात्मा के अलौकिक प्रेम से उनका जीवन भर जाता है तब दुनिया ये नहीं पूछती है उनसे कि तुम किस कुल में जन्मे थे और पैसा खाती नहीं था रूप खाती नहीं था पढ़ना लिखना किया था की नहीं किया था ऐसा कोई पूछता है किसी से कुछ नहीं जात पात ना पूछे कोई हरिको भजे तो, तो हरिका हो मान लेते हैं सब यह भेद वहां काम नहीं करता है इसकी कोई आवश्यकता नहीं लग जाती है ये सारी बातें पीछे छूट जाती हैं और अनंत परमात्मा की अलौकिक विभूतियां साधक के व्यक्तित्व में अभिव्यक्त होकर उसको अलौकिकता से अभिन्न करा देती हैं तो करने वाली बात जो है वो सत्संग की है और सेवा की है पराश्रय और पराधीनता को लेकर चलो थोड़ी देर के लिए तो क्रियात्मक सेवा कर डालो पराश्रय और पराधीनता को छोड़कर बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए तो सत्संग के प्रकाश में अपना कल्याण कर लो तो करने वाली चीज है सत्संग और सतसंग करने ऐसी साधन का निर्माण होता है स्वामी जी महाराज ने अपनी स्वाभाविकता में इस भाषा का प्रयोग किया साधन का निर्माण होता है तो सत्संग किया जाता है और साधना अपने आप से होने लगती है जिसमें अनंत परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर लिया आस्था श्रद्धा विश्वास पूर्वक बच्चे उनसे आत्मीय संबंध को मान लिया तो आस्था करना प्रभु की सत्ता को स्वीकार करना उनमें विश्वास करना उनकी महिमा को स्वीकार करना उनसे आत्मीय संबंध स्वीकार करना और अपने को उनके समर्पित करना इन सबके साथ करना शब्द जुटा हुआ है यह सत्संग है यह पुरुषार्थ है जो सब साधकों को करना होता है जो विश्वास पद के साथ उनको सबको ऐसा करना होता है और ऐसा कर लेने के बाद जो साधन का तत्व है वह स्वयं ही उसमें प्रकट होता है वो क्या है कि जो जिसने सब कुछ परमात्मा का मान लिया उसके भीतर से ममता का दोष मिट गया तो ममता का दोष जहाँ मिट गया तहाँ संसार का चिंतन खत्म हो गया तो चिंतन खत्म हो गया ये साधना है करना नहीं पड़ा अब आप देखिए प्रयास करके अभ्यास के द्वारा चिंतन को दबाने की साधना करने में सफलता बहुत दूर मालूम होती है और ममता रहित होने पर संसार का चिंतन स्वतः छूट जाता है तो अचिंत होने के स्वरूप में साधन तत्व अपने आप से प्रकट हो गया कि संग कर लेने पर साधना स्वतः होने लगती है स्वामी तो जी महाराज ने किसी को ऐसा नहीं कहा कि ये करो ये करो ये करो करने वाली बात का विभाग अलग है और होने वाली बात को होने देना हम सब लोगों के लिए आवश्यक है सत्य तो संग करने वाली बात है तो पहले करने वाली बात कर लो तब होने वाली बात अपने आप होने लगेगी ठीक है ना पहले अनंत परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करो उस सत्ता की स्वीकृति से विश्वास करने में मदद मिलेगी अब सत्ता में ही संदेह है क्या आ जाने हैं की नहीं है तो अगर दूसरों को देख करके विश्वासी भक्त के चरित्र को देख करके उनकी नकल करना चाहेंगे हम तो वो बड़ी जल्दी फेल कर जाता है तो पहले सत्ता को स्वीकार कर दो तो विश्वास करने में मदद मिलेगी विश्वास कर लो तो आत्मीय संबंध जोड़ने का साधन बन जाएगा आत्मीय संबंध जोड़ लो तो समर्पण का भाव सजीव हो जाएगा समर्पण का भाव सजीव हो गया तो ममता कामना से छुट्टी मिल जाएगी जीवन निर्मम निष्काम हो गया तो फिर उसमें पर चिंतन रहेगा नहीं रहेगा कामना चली गयी ममता चली गई मेरा कुछ नहीं है मुझे कुछ नहीं चाहिए अगर इतनी सी बात चाहे ज्ञान पंथ के आधार पर चाहे प्रेम पंथ के आधार पर जीवन में आ गया तो शांति स्वाभाविक हो जाएगी प्रसन्न रहना स्वाभाविक बन जाएगा अपने आराध्य से अभिन्न होने की उत्कंठा स्वाभाविक बन जाएगी तो उत्कंठा जागृत हो जाए परम प्रेमास्पद प्रभु की स्मृति जागरक हो जाए इसको स्वामी जी महाराज साधन का निर्माण करते है इसका अर्थ क्या होता है कि आपके संपूर्ण व्यक्तित्व में उस साधना की ही प्रधानता हो जाएगी असाधन कुछ रह नहीं जाएगा तो हम लोगों को तो इस बात को जानना चाहिए कि किसी भी साधन को सजीव करना चाहते हैं न अब इतने भाई बहन बैठे हैं जिनको मैं देख रही हूँ और भी भाई बहन बैठे हैं जिनको कि मैं देख नहीं रही हूँ लेकिन सबके लिए साधक मात्र के लिए यह बात बड़ी आवश्यक है कि आप पहले से जो विभिन्न प्रकार की साधनाए करते आ रहे हैं उनको बंद मत करिए उनको छोड़िए मत उनमें विकल्प मत कीजिए वो मैंने कह रही हूँ सब अपना ठीक रखो लेकिन उसमें अगर सजीवता में नी होती है जीवन में रस नहीं बढ़ रहा है उतना नहीं आ रही है अगर ऐसी तकलीफ मालूम होती है तो एक काम उसके साथ और थोड़ी थोड़ी देर के लिए अकेले अकेले बैठ करके व्यक्तिगत सत्संग करके सत्संग वाली चीज को पहले पक्की कर लीजिए तो वही साधना जो आज तक आप की तरह करते आए हैं, के जीवन के नित्य कर्म की तरह करते आए हैं वही इतना इतना हो जाएगा कि आपको उसमें बहुत सजीता और सरसता मालूम होने लग जाएगा इतना अंतर लग जाएगा तो किसी साधक को उसके ही साधना में अविश्वास प्रकट विश्वास पैदा करा देना उसके पथ में उसको उसमें संदेह पैदा कर देना विकल्प पैदा करा देना विक्षेप पैदा करा देना ये सत्संगी का काम नहीं है मानव सेवा संघ का उद्देश्य यह है कि जिस रास्ते को आपने पकड़ा है उसी रास्ते पर चलते हुए आपका कल्याण हो जाए। तो इस दृष्टि से आप इन बातों को देखिए कि जिस किसी की जो भी प्रणाली है उसी के उसी पर करते हुए उसी का अनुसरण करते हुए आपका कल्याण हो जाना चाहिए कैसे हो जाएगा प्रणाली अपनी वही रखो उसमें सफेह मत करो मत करो दूसरे की अच्छी प्रणाली अपने वाले को हो नहीं तो की सत्संग तो के आधार आरोप जाने हुए और सत के संघ का त्याग करना अगर बाकी रह गया है तो इसको तो पूरा कर लीजिए अगर आप विश्वास भक्त को करते हैं तो सदग्रंथों में लिखा है परमात्मा है भक्तजन जन कहते हैं भगवान है आपको तो अपने जीवन में भीतर से जरूरत मालूम होती है कि ऐसा कोई वो जिसका आधार लेकर मैं निश्चित हूँ तो जीवन की आवश्यकता को देख कर संत महापुरुषों के वाक्यों को सुनकर सदग्रंथों के वाक्यों को पढ़कर इन सब आधारों पर एक बार आप अनंत परमात्मा की सत्ता को तो विदा कर लीजिए महिमा को तो स्वीकार करेंगे तो ये कहलाता है ये आपके करने की चीज है तो इतना हिंसा अगर आप पूजा कर लेंगे तो जिस रूप में भी आपने साकार उपासना निराकार उपासना जो भी आरंभ किया होगा वो सब आपका स्वाभाविक बन जाएगा उसकी कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी तो सतंग किया जाता है साधन होता है किया हुआ साधन जो है तो आधे घंटे का हो सकता है दो चार घंटों का हो सकता है आठ दस घंटों का हो सकता है बीस बाईस घंटों का हो सकता, सकता है तो एक जगह पर स्वामी जी महाराज ने ऐसा कहा कि भैया तेईस घंटे उनसठ मिनट और उनसठ बटे सात सेकंड तक भी तुमने करने वाली साधना को किया और एक बटे सात सेकेंड के लिए छोड़ करके तुम दूसरा करने चले तो तुम्हारी साधना अखंड नहीं लगी चौबीस घंटे ऐसी एक बटे सात सेकंड के लिए भी साधना छूट गई तो खंडित हो गई तो ऐसी साधना होनी चाहिए साधकों के जीवन में कि सोते जाते चलते फिरते काम का बैठे प्रवृत्ति में निवृत्ति में कभी भी वो हमारे जीवन से अलग हो होना चाहिए कि नहीं बोलिए चाहिए अच्छा अब करने वाली कोई भी विधि करने वाला कोई भी अनुष्ठान हमेशा के लिए अखंड हो सकता है क्या करने वाली बात कभी भी छोड़नी पड़ेगी कि नहीं तो करने में और न करने में सदैव आपके भीतर बना रहे तो पत्र पुष्प लेकर के मंदिर में प्रभु के सामने अर्पण करो तो को झाड़ू लेकर सड़क पर झाड़ू लगाओ तो और प्याड़ बैठ कर के जब जब मिलाओ तो रसोई तो में बैठ कर के रोटी मना सारी क्रियाओं के भीतर प्रभु की पूजा की भावना अखंड बनी रख सकती है कि नहीं तो भाव के स्तर पर साधना हमारी पक्की होनी चाहिए विचार के स्तर पर साधना हमारी पक्की होनी चाहिए और विचारशील व्यक्ति है उसने निश्चय किया है दृश्य प्रकट में किसी भी दृश्य से मेरा कृपाल में भी निश्चय नहीं है न पहले था ना आज है न आगे होगा ये विचार के जीवन के के विचार साधक का जाना हुआ सत्य है इस सत्य को इस सत्य का रूप ने अनुसरण किया शरीरों से संबंध नहीं है पहले भी नहीं था आज भी नहीं है आगे भी नहीं रहेगा तो इस शरीर में सांस चल रही है तब भी ये शरीर मेरा नहीं है और इसमें सांस का चलना बंद हो जाएगा तब भी ये शरीर मेरा नहीं रहेगा और जब अणु परमाणुओं के संगठन से इस शरीर की रचना हो गयी तभी इससे मेरा नित्य संबंध नहीं है और जब इसके अनु परमाणु प्रकृति के तत्वों में बिखर गए भी इस शरीर से मेरा संबंध नहीं है तो विचार करके जिस साधक ने दृश्य मात्र से अपना संबंध नहीं है इस सत्य को जान लिया इस सत्य को मान लिया इस सत्य के प्रकाश में बिना उसने आरंभ किया तो वो सफा में बैठे तो और गुफा में बैठे तो क्या? उसकी साधना में कहीं कोई विक्षेप हो सकता है भी? नहीं हो सकता है तो मात्र से मेरा संबंध नहीं है यह जीवन का सत्य है कि नहीं है विचार साधन के लिए जाने हुए असत्य के संग का त्याग करना यह पुरुषार्थ प्रारम्भिक पुरुषार्थ है इस पुरुषार्थ को कर लेने के बाद आप कहेंगे की सिर्फ तो शरीर के आधार पर भूख लगती है तो उन्हें शिक्षा को लेनी पड़ती है शिक्षा तो लेने के लिए समाज के साथ संपर्क रखना पड़ता है तो ठीक है आप एक बहु आते हैं और उसका उपयोग समाज की सेवा के लिए करने चलते हैं। तो उनके भोजन का उसके रक्षण का उनकी संभाल का काम आप करते हैं कि नहीं करते तो एक शरीर आपको मिला हुआ है रात के कारण शरीर बन गया है वीतराग रात भूलने में इस शरीर का सदुपयोग करना है तो जैसे गौ के भोजन का इंतजाम आप करते हैं इस शरीर के भोजन का इंतजाम आप क्यों नहीं करेंगे तो जब तक आप तो शरीर के राग से मुक्त होने की साधना करनी है सात्विक तब के से स्वाभाविक रूप में साधन बुद्धि से ऐसी शरीर में भोजन डाल देना यह असाधन नहीं कर और जिस दिन शरीरों ऐसी लूट जाएगा और शरीर आनंद में आप मस्त हो जाएंगे उसके बाद भूख लगी है और मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल ही भोजन मिलना चाहिए यह संकल्प ही उमित नहीं होगा और शरीरी आनंद में आप मस्त हो जाएंगे तो जब आप इस इस शरीर पर से अपना अधिकार उठा लेंगे इसकी आवश्यकता खत्म हो जाएगी तो भाई ये शरीर जो है वो आप ही की तरह है अनाथ नहीं है जैसे हम लोग सनात है न मालिक वाले है ऐसे ये शरीर भी मालिक वाला है बिना मालिक का नहीं है अपने आप से नहीं बना है किसी ने बनाया है धातुओं से रचा गया है विधान के द्वारा संचालित है जिस दिन साधक विचार साधन और शरीरी जीवन के आनंद में मंत्र हो जाता है उसके बाद एक शरीर की रक्षा और देखभाल का दायित्व उस साधक पर नहीं रहता है बिल्कुल नहीं रहता है अनुभवी जनों ने करके देखा है और मैंने अनेक संतों के निकट रह के भी देखा है और उनके चरित्रों में पढ़कर भी देखा है जब आप शरीरों के तरफ से ऊपर उठ जाएंगे असन्न हो जाएंगे तो उसके बाद आपको अपने और शरीरी जीवन के प्रति इतना इतना घना और इतना मीठा आकर्षण होगा इतनी जोरदार हिसाब हो तो तो होगी कि पीछे इस हर स्ट्रक्चर के का क्या हो रहा है तो ध्यान नहीं रहेगा और आपकी ममता इस प्रकार हटी नहीं आपकी आपत्ति पति नहीं कि प्रकृति इसका चार्ज ले लेती है प्रकृति पति इसका चार्ज ले लेते हैं और जितने दिन इसको रखना है आपकी अपेक्षा बहुत बढ़िया ढंग से रखते है देखा है मैंने बहुत बढ़िया ढंग से रखते है और मैं क्या बताऊं सिद्धजनों की बात महापुरुष जाने हमसे तो उसके आगे नतमस्तक भी होते हैं जान नहीं सकते पूरी बात को और मेरा ऐसा विश्वास भी है कि और शारीरी जीवन का जो तो आनंद होता है चाहे प्रेम पंथ से मिले चाहे ज्ञान तो पंथ से मिले चाहे योग पंथ ऐसी मिले कैसे भी मिले वो आनंद जो होता है वह अवर्णनीय होता है वर्णन किया नहीं जा सकता क्योंकि वर्णन करने के लिए फिर को तो साकार और सीमित उपादानों का प्रयोग लेना पड़ेगा भाषा बद्ध होगा जब वह अपरिमित भाव। तो अपरिमित होता है तो परिमित हो जाता है सीमित हो जाता है और उनको बोल करके प्रकट करने के लिए जब शरीर की सहायता ली जाती है तो अनुभवी जनों को उस आनंद में ऐसी उतर के भाषा बद करके अपने भावों ऐसी कहने में उतना अच्छा भी नहीं लगता है और पूरी तरह से वे कह भी नहीं पाते हैं और हमारे जैसे भटकते हुए साधकों को सही रास्ते पर लगाने का जब वो उनके भीतर हितकारी भाव लगता है तो वो छोटे छोटे वाक्यों में सांकेतिक भाषाओं में कुछ कुछ कह देते हैं ऐसे संत जो होते हैं उनके भीतर से शरीरों की असंगता का शरीरों से असंगता की स्वाधीनता कभी नहीं मिटती प्राधीनता तो भी नहीं, नहीं। तो ऐसा नहीं की एक आंतिक सुनाओ बनाओ बाहर से कोई ध्वनि न आने पावे, विशेष रूप से बैठ करके मुख्य साथ हो तो कुछ देर के लिए शरीरों से असंगता की बात तुम्हारे अनुभव में आवे देहा जीवन का आनंद उस से क्षणों के लिए आवे और जब उठ करके पराश्रय और परिश्रम का सहारा लेकर के सेवा करने चलो तो असंगता का आनंद लुप्त तो हो जाए ऐसा नहीं होता कि क्या करें बैठ करके सोचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और काम करने चलते हैं तो सब भूल जाते हैं तो भूलते नहीं है जिन्होंने सत्संग कर लिया और उनके जीवन में असंगता के रूप में साधन तत्व की अभिव्यक्ति हो गई उनका साधन अखंड हो गया हमेशा के लिए हो गया स्वरूप से अभिन्न कराके ही पूरा होगा कभी नहीं टूटे का कभी नहीं तो चलते फिरते काम धाम करते हुए शरीर तो का सब सहत करते हुए सामग्री का सदस्य करते हुए ईश्वर विश्वासियों के भीतर से प्रभु की स्मृति मुक्त नहीं होती है ज्ञान संख के साथ में शरीरों की असंगता कभी खंडित नहीं होती है शरीरों से स्वाधीनता का आनंद कभी खंडित नहीं होता है तो स्वामी जी महाराज ने सभी साधको के लिए ये सलाह दी कि देखो सत्संग करने वाली चीज है और साधना होने वाली चीज है तो अब अब तक जो कुछ तुमने साधना आरंभ कर लिया है तो उसको थोड़ा मत उसको बदले मत क्योंकि जिस किसी महापुरुष ने जिस किसी रूप में साधन प्रणालियों का प्रतिपादन कर दिया जन समाज की भलाई के लिए उसको प्रकट कर दिया किसी भाषा में पद्य वे पद्य वे चाहे जैसे जिससे जैसे बना उसने वैसा कर दिया स्वाधीनता पूर्वक कर दिया किसी के कहने से नहीं किसी के दबाव से पढ़के नहीं हृदय के आनंद के उमंग में आकर के जो महापुरुष हुए उन्होंने अपने अनुभवों को प्रकट कर दिया ठीक है तुम समाज के संपर्क में आए तुम महापुरुषों के संपर्क में आए अनुभवी जनों के संपर्क में आए और चाहे जैसे तुमने साधन का पक पकड़ लिया तो ठीक है छोड़ने की जरूरत नहीं बदलने की जरूरत नहीं क्योंकि उसमें कोई खामी नहीं है गलती कहाँ है की अगर उसके पहले सद किया गया होता तो वो शासन प्रणाली स्वाभाविक धन में ही होती तो अब से कुछ नहीं बिगड़ा है अभी भी ठीक है आज लोग तो अपनी सामना करते है और कल होने लग है।